विनय पत्रिका जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुन ज्ञानी सो गति देत ते सबरे कह प्रभुन बहुत जिय जानी जो संपति दस सी सयरप करी रावण शिव नहीं सो संपदा विभेषण कह अति सकुच स कुछ सहित तुलसीदास सब भाति सकल सुख सुखसी मन मेरो तो काम सब पूरन करे पान तेर ऐसो को उदार जग माही संसार में ऐसा कौन उदार है जो बिना ही सेवा किए दीन दुखियों पर उन्हें देखते ही द्रवित हो जाता हो ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं उनके समान दूसरा कोई नहीं बड़े बड़े ज्ञानी मुनि योग वैराग्य आदि अनेक साधन करके भी जिस परम गति को नहीं पाते वह गति प्रभु रघुनाथ जी ने गेद और सबरी तक को दे दी और उसको उन्होंने अपने मन में कुछ बहुत नहीं समझा जिस संपत्ति को रावण ने शिव जी को अपने दसों सिर बढ़ाकर चढ़ाकर प्राप्त किया था वही संपत्ति श्री राम जी ने बड़े ही संकोच के साथ विभीषण को दे दी डाली तुलसीदास कहते हैं कि अरे मेरे मन जो तू सब तरह से सब सुख चाहता है तो श्री राम जी का भजन कर कृपा निधान प्रभु तेरी सारी कामनाएँ पूरी कर देंगे ऐ दान सिरो मन साचो जोई जाचो जो सोई जाचकता बस तेरे बहु नाचन नाचो सब स्वार थे असुर सुर नर मुनि कौन देत बिन पाए तुशल तो पाल कृपालु कलप तरु द्रवत सक तर नाये और अवतार या राखी बेदाय दय दही सुदाम यद्यपि बाल मिताई कप सबरी सुग्रीवि भीषण को कियो अजाची अब तुल सिंह देत दे तयानिधि दारुण यास पिसाची हे श्री राम सच्चे दानियों में शिरोमणि एक आप ही हैं जिस किसी ने एक बार आपसे मांगा फिर उसे मांगने के लिए बहुत नाच नहीं नाचने पड़े अर्थात वह पूर्ण काम हो गया दैत्य देवता मनुष्य मुनि ये सभी स्वार्थी हैं बिना कुछ लिए कोई कुछ नहीं देते किंतु हे कौशलपति आप ऐसे कृपालु कल्पतरु हैं जो एक बार प्रणाम करते ही कृपावश पिघल जाते हैं आपने अपने दूसरे दूसरे अवतारों में भी वेदों की मर्यादा पाली है जैसे यद्यपि सुदामा से आपकी बचपन की मित्रता थी पर उससे जब चूरा ले लिए तभी उसे संपत्ति प्रदान की हे राम जी आपने सुग्रीव सबरी विभीषण और हनुमान इनमें से किस किस को याचना रहित पूर्ण काम नहीं कर दिया हे दयानिधे अब तुलसी को यह दारुण आशा रूपी पिशाचनी दुख दे रही है इससे मेरा पिंड छुड़ा दो और मुझे भी अपने दर्शन देकर करो। जानत नाते सब हाते करी राखत राम सगाई, हाथे कर देह तशरत की ऐसे अधिक गेध पर ममता गुन गई तिय बिरे प्राण पिया बिचराई दृढ़ परिभीषण ही को सोच हृदय अधिकाई घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे ढई जब जह पहुनाई तब तह कह सबरी के फल निके रुचे माधुर न पाई सहज स्वरूप कथा पुण्य बरनत रहत सुख स सिरनाई सिर नायी केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़राई प्रेम कनोड़ो राम सो प्रभु त्रिभुअन कालन भाई तेरो का का ऐसे मानी को तुलसी राम कह कपोवसीनेसी भगति उर आई तो तुह तो जन्म जाय जन नेता गवाई प्रीति की रीति एक श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं श्री राम जी सब नातों को छोड़कर केवल प्रेम का ही नाता रखते हैं जिन महाराज दशरथ ने प्रेम के निभाने में शरीर छोड़कर अपनी अचल कृति स्थापित कर दी उन प्रेमी पिता से भी आपने जटायु गिद्ध पर अधिक ममता और गुण गौरवता दिखाई दशरथ का मरण राम के सामने नहीं हुआ परंतु प्यारे गिद्ध के प्राण तो राम की गोद में निकले और हाथों पिंडदान देकर उसका उद्धार किया मित्र सुग्रीव को स्त्री के विरह में देखकर आपने अपने प्राणाधिका प्यारी सीता जी को भी भुला दिया जानकी जी का पता लगाने के बाद भुला पहले बाली को मारकर सुग्रीव का दुख दूर किया रणभूमि में शक्ति के लगने से प्यारे भाई लक्ष्मण मूर्छित होकर पड़े हैं पर उनका दुख भूलकर आप हृदय में विभीषण ही की चिंता करने लगे कि जब लक्ष्मण ही ना बचेंगे तब मैं रावण के साथ युद्ध करके क्या करूंगा ऐसा होने पर वानर भालू तो अपने घर चले जाएंगे परंतु बेचारा विभीषण कहाँ जाएगा घर में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में प्रिय मित्रों के यहाँ अथवा ससुराल में जब जब जहाँ आपकी मेहमानी हुई तब वहाँ आपने यही कहा कि मुझे जैसा सबरी के बेरों में स्वाद और मिठास मिला था वैसा कहीं नहीं मिला जब मुनि लोग आपके सहज स्वरूप अर्थात निर्गुण परमात्मा स्वरूप का बखान करने लगते हैं तब तो आप लज्जा के मारे से झुका लिया करते हैं किंतु जब केवट और बंदर आपको मित्र एवं भाई कहते हैं तो अपनी बड़ाई मानते हैं अथवा केवट का मित्र कहे जाने पर आप प्रसन्न होते हैं और बंधु कहलाने में अपना बड़प्पन समझते हैं हे भाई रघुनाथ जी के समान प्रेम के वश रहने वाला तीनों लोकों और तीनों कालों में दूसरा कोई नहीं है जिन्होंने हनुमान जी से यहाँ तक कह दिया कि मैं तेरा ऋणी हूँ उनके समान सेवा के लिए कृतज्ञ होने वाला और कौन है हे तुलसी श्री रामचंद्र जी का ऐसा स्नेह और शील देख कर भी उनके प्रति यदि तेरे हृदय में भक्ति का उदय न हुआ तो तुझे जन्म देकर तेरी व्यर्थ ही अपनी जवानी खोई रघुबर यह आदर करी गरीब पर करत कृपाए दिकाई थके देव साधन कर सब सपन देत दिखाई केवट कुटिल भालुकपि कौनप कि भाई मुन बृज बृंद मिल मुन बृंद फिरत दंडक बन सोचर चौन चलाई बारहहीं बार, ही बार सबरी की बरन तीत सुहाई स्वान कहे ते कि पुर बाहिर जति गयंद चढ़ाई तिंदक मति मंद प्रजार ज निज नय नगर बसाई यदि दर बार दीन को आदर रित सदा चलियाई दयालु तुलसी की सूरत कराई हे आपकी यही है कि आप धनियों का धनान्धों या गणमान्यों का धन विद्या या पद से अभिमानियों का अनादर कर गरीबों का आदर करते हैं उन पर बड़ी कृपा करते हैं देवता अनेक साधन करके थक गए पर उन्हें आपने स्वप्न में भी दर्शन न दिया किंतु निसाद एवं कपटी रीछ बंदर और राक्षस विभीषण के साथ भाईचारा कर लिया इसलिए कि ये सब दीन निरभमानी थे दंडकारण में घूमते तो फिर मुनियों के साथ हिलमिल कर परंतु उनकी तो चर्चा तक नहीं चलाई लेकिन गिद्ध जटायु और सबरी के प्रेम का बारंबार सुंदर बखान करना आपको सदा अच्छा लगा यहाँ भी वही दीनता और निर्भिमान की बात है कुत्ते के कहने पर सन्यासी को तो हाथी पर चढ़ाकर नगर के बाहर निकाल दिया और श्री सीता जी की झूठी निंदा करने वाले मूर्ख धोबी को अपनी प्रजा समझकर नीति से अपने नगर अयोध्या में बसा लिया क्योंकि वह दीन गरीब था इससे सिद्ध है कि इस दरबार में राम राज्य में दोनों के आदर करने की रीति सदा से चली आ दीनों के आदर करने की रीति सदा से चली आ रही है किंतु हे दीन बन आलू, क्या इस दीन तुलसीदास का ध्यान आपको आज तक किसी ने नहीं दिलाया